दर्शन के 19वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पात का आठवां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे और वो प्रसंग भूमा शब्द का था, परमात्मा के वाचक विभिन्न शब्द शास्त्रों में उपनिषदों में आते हैं तो उनमें से भूमा शब्द जब आया तो वो किसका वाचक है तो परमात्मा का वाचक है क्यों है वो चर्चा चल रही थी संप्रसादात अधि उपदेशात आत्मा से भी बढ़कर के ऊपर उसका उपदेश किया हुआ है वो प्राप्तव्य के रूप में कहा गया है इससे पता लगता है कि भूमा शब्द से यहां पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा आत्मा का तो हो नहीं सकता है तो ये प्रसंग चल रहा था इसका कुछ भाष्य हमने देखा था उद्धरण उपनिषद वाला देख लिया था आगे का भाग देखेंगे तो पिछले पाठ में से इन्हीं को पूछना है पीछे द्व्यू आदि का आयतन एक प्रसंग हमारा चल रहा था पिछली दो कक्षाओं से तो इनसे संबंधित कुछ पूछना है तो पूछे आचार्य जी पृष्ठ संख्या अड़सठ में सूत्र संख्या 6 इसमें जो नीचे एक भाष्यकार ने यहाँ पर एक अभिप्राय इसका निकाला है कि द्व्यू भू प्रभृति नाम आयतनम ये भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति दीवभू प्रभृति नाम आयतनम प्राणभृत अर्थात जीवो नास्ती इति सूत्र विचारे न सिद्ध क्योंकि आयतन वही हो सकता है इनके मत के अनुसार कि जो जगत से पहले विद्यमान हो लेकिन ऐसा कोई नियम है कि कोई वस्तु किसी का आधार तभी बन सक सकती है जब वो उससे पहले विद्यमान हो उसके बाद में आने पर वो नहीं बन सकती है इन्होंने यहाँ प्रस्तुति ऐसे ही दी है कि इससे यह सिद्ध होता है इससे किससे कि द्विभु आदि का आयतन जीव भी हो सकता है ये जो संभावना का भी विचार किया गया एक देखने के लिए द्विभु आदि का आयतन प्रकृति हो सकती है द्विभु आदि का आयतन जीव हो सकता है और परमात्मा यह जो विचारणा में जीव को लिया उससे इन्होंने यह निकाला कि जीव द्विभू आदि से पहले का है और उसमें इनका हेतु तो अंदर की इनकी समझ हम अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो ये पीछे यही देख रहे हैं कि जो आयतन होता है वो पहले ही होता है ठीक है अब इस पे आपका प्रश्न है कि आयतन क्या जो वही होता है जो पहले होता है बाद में भी तो हो सकता है यानी जिसका आयतन है उससे बाद में हो ऐसा तो यहां आयतन को एक विशेष अर्थ में हम सीमित अर्थ में लेंगे जिस तरह की बात चल रही है उतने अर्थों में तो यह ठीक है कि आयतन पहले ही होना चाहिए बाद में नहीं हो सकता है जैसे कि पृथ्वी बनी और पृथ्वी के ऊपर घड़ा भी बना मिट्टी से ही बना अब ये बाद में उत्पन्न हुआ घड़ा पृथ्वी का आयतन आधार आश्रय नहीं हो सकता है इस रूप में यह प्राय सब घटेगा लेकिन आपके मन में जो अपवाद दिख रहे हैं आपके मन में आ रहे हैं कि जो बाद में उत्पन्न हुआ वो भी आयतन हो सकता है तो ठीक है कुछ उदाहरण हो सकते हैं बोलिए कोई उदाहरण जैसे घड़ा ही है बाद में उत्पन्न हुआ लेकिन पहले से उत्पन्न जो पानी है उसका आधार बन सकता है तो यहां आयतन का मतलब वैसा नहीं है उस तरह से नहीं है वो तो एक तरह से घड़ा तो बना बाद में लेकिन पृथ्वी ही है पृथ्वी है जल का आधार है तो ये रखने का स्थान केवल इस रूप में आयतन या आश्रय लेंगे कि उसको रखा हुआ है तो यहां आयतन बहुत व्यापक रूप से है उसको धारण कर रहा है उसकी रक्षा कर रहा है उसको चला रहा है उसको उपयोगी बना रहा है ये सारी चीजें वहां पर संग्रहित हैं दूसरा ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है जिन वचनों पर यह सारी चर्चा चल रही है उपनिषद के जिन वचनों पर वहां जिस तरह का आयतन है वही केवल लिया जाएगा अब ये कार्य द्रव्य स्थूल जो चीजें हैं वहाँ वो आश्रय नहीं लेंगे नहीं तो ये इतने अंश में अपवाद तो मिलेंगे घड़े का आपने ले लिया व्यक्ति भी हम एक दूसरे के देखभाल आदि करते हैं रक्षा करते हैं तो सैनिक हैं नए नए हैं युवक हैं नवयुवक हैं वृद्धों की का आश्रय बनते हैं देश का आश्रय बनते हैं प्रधानमंत्री हैं देश का आयतन आश्रय बनते हैं देश के बाद से आए हैं वो इत्यादि चीजें हो सकती हैं हो सकती है लेकिन जिस दृष्टि से जिस संदर्भ में यह है उस तरह से देखेंगे तो वो आयतन पहले ही होना चाहिए आयतन पहले ही होना चाहिए हाँ। और कोई शंकर जी सूत्र संख्या तीन में यहां जो अनुमान शब्द जो आया है तो इससे हम अनुमेय प्रकृति का ग्रहण कर रहे हैं जी है। प्रकृति आयतन नहीं है प्रकृति का आयतन परमेश जो अनुमेय है स्थूल चीज से जिसको जाना जाता है तो वो प्रकृति प्रकृति भी द्व्यूभू आदि का आयतन नहीं कही गई है यहां पर प्रकृति भी द्व्यूभू आदि का आयतन नहीं कही गई है ये ध्यान रखना वो उपनिषद के वचन पर ये चर्चा चल रही है कि यहां जिसको आयतन कहा गया है वो कौन है अन्य भी आयतन होते हैं निषेध नहीं है उसका सिद्धांत नहीं है केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं है कि द्वीप आदि का आयतन कौन है निरपेक्ष रूप से तो क्या प्रकृति भी आयतन है कह सकते हैं प्रकृति भी मूल प्रकृति भी क्योंकि द्वीपू आदि का उपादान कारण है इसलिए वो भी आयतन है यह कथन बन सकता है किसी अलग जगह पर लेकिन यहां प्रश्न ऐसा नहीं है कि द्वीपवादी का आयतन कौन है यहां उपनिषद के वचन के परिप्रेक्ष्य में है कि यहां जो आयतन कहा गया है वो कौन है इस पंक्ति में जो द्वीप आदि का आयतन कहा गया है वो कौन है हमारा प्रश्न ये है है अब बोलो जी इसमें जो प्रकृति है, उसका आयतन भी परमेश्वर को स्वीकार किया गया है मान सकते हैं जी लेकिन जी इसमें जो प्रकृति है जो मूल प्रकृति है वो तो स्वयं में स्थित है स्वयंभू है तो ऐसे में जो सत्ता स्वयंभू है तो उसके आयतन का अगर ना भी हो अभ्युपम से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आएगा मूल प्रकृति में लेकिन आयतन का मतलब क्या है आयतन की व्याख्या करनी होगी ना हमें आयतन का मतलब क्या है आश्रय का मतलब क्या है कि परमात्मा के बिना मूल प्रकृति उपयोगी नहीं हो सकती है किसी के लिए भी उसके जो गुणधर्म है अव्यक्त रूप में है वो अव्यक्त रूप में नहीं आ सकते निरुपयोगी है क्या करेगी वो उसकी सार्थकता परमात्मा के आधार पर है तो कह सकते हैं कि इसका आधार परमात्मा है इस रूप में वो अर्थ नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई जब वो पहले से है विद्यमान उस दृष्टि से आयतन नहीं है परमात्मा उसको बनाने वाला नहीं है तो आयतन शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों में एक अंश में या सर्वांश में घट सकता है एक अंश भी घट रहा है तो हम कह सकते हैं ये इसका आयतन है इसका आश्रय है हम धरती को भी हमारा आश्रय कह देते हैं यह भी एक आयतन है हम पानी को भी अपना आश्रय कह सकते हैं वो भी एक आयतन है हम परमात्मा को भी कह सकते हैं ये सब चीजें देश है सेना है माता पिता हैं, सब चीजें ये हमारा आश्रय है तो उन सब में अलग अलग अंश जहां जहां जितना घट रहा है वो संगति से लगा के देखना होगा बस जी सातवें सूत्र में स्थिति परमात्मा के लिए कही गई और अदन को जीवात्मा, जीवात्मा के लिए कहा तो ये उदाहरण कैसे उसमें सेट होगा उसमें तो परमात्मा हमने पक्षी की तरह बता दिया परमात्मा वो एक पक्षी की तरह बता दिया हाँ। वो प्रकृति पर बैठा है पेड़ पर बैठा है तो ये उदाहरण संगत है यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हो गई ना उदाहरण को दोनों तरह तो से इन्होंने घटाया है, दोनों घटा करके बताया तो स्थिति और अधन के द्वारा एक स्थिति में है और एक भोग में है बस ये भेद है दोनों के अंदर भिन्नता दिखा दी और इसके आधार पर स्थिति किया है उन्होंने क्योंकि इसके इसके साथ जो एक चीज जुड़ी भी है मैंने अलग से बोली थी कि हम जिसको भोग रहे हैं हम उस पर आश्रित हैं हम जल पर आश्रित हैं हमारा जीवन जल के ऊपर वायु पे चल रहा है जल और वायु के आश्रय हम नहीं हैं वो हमारा आश्रय है तो प्रकृति का भोग जीव कर रहा है तो जीव प्रकृति पर आश्रित है तो जीव प्रकृति का आयतन नहीं हो सकती हो सकता आश्रय नहीं हो सकता है हमारा आश्रय प्रकृति हो सकती है कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि लेकिन हम उसके आश्रय नहीं हो सकते हम इस धरती के आश्रय नहीं है हमारा आश्रय धरती है तो एक तो भोगता होने से जीव को हटा दिया वहां से कि यह तो आयतन हो नहीं सकता है और दूसरा जो देख रहा है अपनी स्वरूप में स्थित जो स्वरूप में स्थित है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है प्रकृति की आवश्यकता नहीं है वो उसका आश्रय तो हो सकता है जीव जैसे आश्रय नहीं हो सकता ऐसा निषेध हम परमात्मा के लिए नहीं कर सकते अगर परमात्मा भी भोग रहा होता प्रकृति को तो कह सकते थे लेकिन परमात्मा तो भोग नहीं रहा है अनशनन भोग नहीं रहा है वो तो वो इसका आश्रय हो सकता है स्थिति और अदन का भेद होने से दो के अंदर इसलिए इससे हमें निर्णय हुआ प्रकृति तो मतलब फिर दोनों का आश्रय बनी ना उदाहरण में तो पेड़ पर बैठे हैं तो और पेड़ जो है वो कैसे सिद्ध करेंगे कि परमात्मा पर आश्रित है नहीं ऐसा नहीं करेंगे ये उदाहरण उस अंश में नहीं दिया <laughs> इसकी चर्चा काफी चलती है वैसे तो द्वास उपरना सही बोले की देखो इसमें मूल बात वो है न्याय दर्शन की ये ध्यान रखने कि दृष्टांत के सारे धर्म वहां नहीं घटते नहीं तो इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं परमात्मा शरीरधारी है निकाल सकते हैं ना क्योंकि वो भी एक पक्षी है जैसे जीव पक्षी है तो परमात्मा भी शरीरधारी है वेर यह मानता है प्रकृति के आश्रित उन्होंने कहा ही कि वह बैठा हुआ है उसके ऊपर जैसे जीव बैठा हुआ है ऐसे परमात्मा भी बैठा हुआ है और एकदेशी क्योंकि वो पक्षी है वो एक देश में है जैसे जीव भी एक पक्षी है एक देश में भले ही छोटे बड़े पक्षी हो लेकिन फिर भी पक्षी तो पक्षी है और एकदेशी है तो परमात्मा सर्वव्यापक न हो के एकदेशी होने लगेगा ये सब जाति के प्रयोग माने जाएंगे वक्ता क्या चीज बोलना चाह रहा है यहां पर उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है बाकी तो दृष्टांत तो उदाहरण तो सारे झुकेतु होते हैं उसको कोई झुका नहीं लिया जाता अब सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं कि ये तो गधा है ये तो शेर है तो बोले कि नहीं गधे जैसा रंग तो नहीं है इसका <laughs> ऐसा कोई खंडन करने लगे भाई तो आपने कहा ये गधा है गधा तो नहीं है गधे जैसा है चलो तो गधे जैसे है बोले गधे जैसे बाल तो <laughs> इसके नहीं है शेर जैसे बाल तो इसके नहीं है ये जो खंडन होता है जाति का खंडन है इस का प्रयोग है कि दृष्टांत वक्ता ने जिस भाव से दिया है हमें केवल वही लेना है नहीं तो अन्याय कर रहे हैं उसके साथ में अब लोक भाषा में तो हम इस तरह से कभी बोलते नहीं है क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो वह मूर्खी सिद्ध होगा क्योंकि भाषा समझते हैं भाई शेर कह रहे हैं तो भाई शूरवीरता बताना चाहता है उधर मूर्खता बताना चाहता है गधा कहकर के ये त्पर्य हम समझते हैं इसलिए इन शब्दों से हमें कोई बाधा नहीं होती व्यवहार में हमारे अभ्यस्त हैं उसके हम एकदम वही अर्थ लेते हैं कि भाई है मतलब अभिदा तो घटनी रही है ये तो मनुष्य है तो हम अपने आप लक्षणा पे चले जाते हैं तात्पर्य पे चले जाते हैं और भाई गधे से क्या समानता बता रहे मूर्खता बता रहा है या मजबूती बता रहा है गथा मजबूत होता है ना सामान उठा के लेके जाता है इतना मिट्टी विट्टी सब जो भी है तो मजबूती के लिए गधे का उदाहरण दिया नहीं जाता है मजबूती के लिए देते तो खच्चर खच्चर का देते या तो पहाड़ों पे भी ढोता है एक लोक में प्रसिद्धि होती है कि ये किस अर्थ में बोला जा रहा है इन शास्त्र के वचनों से हम उतने परिचित होते नहीं है वो हमारे व्यवहार की भाषा नहीं होती है तो ऐसे में हम वही करने लग जाते हैं जैसे कोई कहने लगे कि गधा है तो मतलब गधे जैसे बाल तो नहीं है इसके ऐसे ही यहां पर होगा तो वक्ता जिस अभाव को कहना चाहता है और जो उसमें घटता है वही लिया जाता है ये भाषा का हो गया भाषा शास्त्र है ये भाषा की सूक्ष्मता है नहीं तो गड़बड़ होगी ही और इसीलिए मीमांसा शास्त्र इतना बड़ा लिखा गया है यह भी मीमांसा है बीस अध्याय है यह भी जोड़ लो आप वेदांत भी मीमांसा ही तो चल रही है यह भी कि क्यों यही अर्थ लिया जाएगा भाषा के नियम अपने होते हैं न्याय से भी न्याय दर्शन में भी आती है ये बातें कि वे वक्ता के अभिप्राय से इधर उधर नहीं जाएंगे जाएंगे तो गलत है ये तो वक्ता ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो एक देशी है वक्ता ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो प्रकृति के आश्रित है एक दृष्टांत तो उपमा दिया गया है एक दृष्टांत तो उपमा दिया गया है बस और बोले कि इसमें त्रैतवाद है यह और ज्यादा भी है से तो त्रैत्वाद सिद्ध करते हैं ना कौन कौन ईश्वर जीव और प्रकृति वृक्ष प्रकृति हो गया वृक्ष किसमें खड़ा हुआ रहता है वृक्ष कहां पर खड़ा हुआ है आपका धरती में खड़ा हुआ है ना वो इन तीन से पेड़ से वो अलग है या पेड़ी है नहीं पेड़ से तो अलग है तो वे त्रैतवाद को नहीं मानता है चौथे को और मानते हैं ठीक है और एक देखने वाला भी अलग बैठा हुआ है जो ये देख रहा है ना कि एक पेड़ है उस <laughs> उस पेड़ पे ये एक पक्षी बैठा है एक पक्षी बैठा है और एक ये खा रहा है और ये कर रहा है ये जो दृष्टा है ये एक और चीज है और वो चेतन है तो एक जीव चेतन हो गया खाने वाला एक देखने वाला परमात्मा चेतन और एक दृष्टा चेतन और हो गया जो इसकी विवेचना कर रहा है इस मंत्र की विवेचना कर रहा है ना वो जीव और परमात्मा से विभिन्न कुछ विशिष्ट है अब ये कुछ कुछ भी ले लीजिए ये अन्याय है वक्ता जो कहना चाहता है तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती बस दूसरा अनशन अन्य अभिचा की शेती मुख मूल बात ये है इसलिए इन प्रसंगों में यूं देखेंगे तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा और नहीं तो हर जगह बस यही उत्तर आएगा भाई क्यों लिखा इन्होंने क्यों लिखा आखिर ऐसा लिखा क्यों जब था ही नहीं तो भाई उसको गधा क्यों कहा जब उसके ऐसे बाल ही नहीं थे तो गधा क्यों कहा जब उसके खुर थे ही नहीं तो इसको गधा क्यों कहा इसका क्या उत्तर देंगे आप जिंदगी भर समझाते रहिए यही तो कहेंगे भाई तात्पर्य मूर्खता में है बस भाषा का प्रयोग है भाषा होती है ये भाषा शास्त्र है लिंग्विस्टिक है ये कैसे हम किस वाक्य का ठीक अर्थ लें गलत अर्थ पे ना चले जाएं। अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है इसलिए महर्षि दयानंद ने तो दर्शनों के अंदर पहले दोनों मीमांसा दर्शन पढ़ने के लिए लिखे मीमांसा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा नहीं फिर वैशेषिक न्याय तो पूर्व मीमांसा को सबसे पहले क्रम में जो है पहले लिख रखा है अब हो नहीं पाता है बल्कि उल्टा हो जाता है कि भाई मीमांसा पढ़ने बैठ जो और दर्शन पढ़े हो तो मीमांसा पढ़ेंगे एकदम नहीं पढ़ पाते लेकिन मीमांसा है ही इसलिए कि जब हम शास्त्रों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जैसे व्याकरण पहले आवश्यक होता है कि संस्कृत की जानकारी हो उसकी शब्दार्थ संबंध की जानकारी हो विभक्तियों की जानकारी हो समाज की कारक की इत्यादि की ऐसे ही वाक्य के अर्थ कैसे ठीक लिए जाए ये तो पता हो नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ लेंगे मनचाह अर्थ लेंगे और उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यही अर्थ क्यों ले रहे हैं दूसरा क्यों ले रहे हैं और मीमांसा पढ़ी हुई होगी पता है कि भाई कैसे कैसे अर्थ लिए जाते हैं तो जब उनको कहा जाएगा देखो यहां इस तरह से अर्थ लिया तो एकदम समझ में आएगा अच्छा ठीक है अब जिन्होंने ये समझ रखा है कि दृष्टांत के सारे धर्म दृष्टांत में नहीं होते उनको जैसे ही बोलेंगे कि भाई ये धर्म तो इसमें नहीं सारे धर्म नहीं उनका अच्छा हाँ ठीक है वो समझ जाएगा दूसरा कहेंगे क्यों नहीं जब आप ये धर्म घटा रहे हो तो ये क्यों नहीं घटा रहे हो आप ही ने तो कहा था कि जैसा ये है वैसा ये है वो सारे घटाने बैठेगा उसको समझाना मुश्किल होगा और कुछ सूत्र संख्या आठ सूत्र संख्या आठ जी भूमा संप्रसादात अध्युपदेश जी अधि अधि को उधर जोड़ लीजिए अधि उपदेशा तो संप्रसाद से जीवात्मा का ग्रहण कैसे कर रहे हैं जीवात्मा का जी तो उन्होंने देखो आगे बताया अभी तो इस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं भाष्य को अभी आगे इसका उत्तर आएगा इसकी पुष्टि देंगे वो कि आखिर क्यों संप्रसाद का अर्थ ये लिए क्योंकि ये तो सारा अधिकतर शब्द प्रमाण में ही चल रहा है तो यहां हमने ये अर्थ लिया क्यों क्योंकि देखो ये एक वाक्य और मिल रहा है जहां की संप्रसाद का मतलब जीवात्मा ही लिया जा सकता है दूसरा नहीं लिया जा सकता अभी आएगा वचन आगे ठीक है चले आगे पाठ चलाए वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पात और इसका आठवां सूत्र उसका भाष्य हम देख रहे हैं ये पृष्ठ संख्या उनहत्तर सूत्र था भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात भूमा शब्द जो शास्त्र में आया है वो भी परमात्मा का वाचक है क्योंकि संप्रसाद से ऊपर आज जीवात्मा से ऊपर इसका कथन किया जा रहा है ये वो कोई तत्व है जो जीवों से भी ऊपर का है के लिए इन्होंने छंदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया था यो भूमा तत् सुखम नाल सुखम अस्थि भूमा का मतलब इन्होंने परमात्मा आगे करेंगे ही है। या अधिक जो होता है उसी में हमें सुख मिलता है जो अल्प रहता है हमारी आवश्यकता से अधिक कम रहता है तो उसमें हमारे को दुख मिलता है आवश्यकता से थोड़ा अधिक होता है वो हमें ठीक लगता है संतुष्टि रहती है हमें तो ये छांदोग्य का वचन हमने कल देख लिया था अब उसके आगे देखिए ये कहते हैं सोअत्र पठितो भूमा खलु परमात्मा विज्ञे अल्प विराम ये जो यहां भूमा पढ़ा गया है वो परमात्मा ही समझना चाहिए और कुछ नहीं क्यों अच्छा परमात्मा समझना चाहिए न तो जीवात्मा प्राणधारी प्राण को धारण करने वाला मनुष्य शरीरधारी जीव आत्मा नहीं समझना चाहिए क्यों ऐसा है तो कुतः उसका हेतु बता रहे यहां जितने हेतु दिए जाते हैं अधिकतर हेतु शब्द प्रमाण से संबंधित होते हैं अनवय व्याप्ति वाले जो धर्म धर्मी और वो जो एक से जुड़े हुए व्याप्ति वाले उस तरह के नहीं होते लेकिन हेतु तो ये भी कहलाते हैं और शब्द प्रमाण से को ही लेकर के यहाँ पर अधिकतर कथन किए जाते हैं तो कहते हैं कुतः तो बोले संप्रसादात अधि और उपदेशा अधि को संप्रसादात अधि के साथ में जोड़ते हैं अल्प विराम लगा रखा है इन्होंने भाष्य देखिए अधि का मतलब ऊपरी तो संप्रसादाद ऊपरी संप्रसाद से ऊपर इसी को आगे खोल दिया प्राण जीवाद ऊपरी प्राण धारण करने वाले जीव से भी बढ़कर के आगे ऊपर तस्य उसका उपदेश होने से उपदेशनात् को खोल दिया प्रतिपादनात, उसका प्रतिपादन होने से जीव से भी बढ़कर के उसके आगे परमात्मा का उपदेश प्रतिपादन कथन होने से आगे संप्रसाद है प्राणधारी जीव इसलिए निष्कर्ष निकाला यहां संप्रसाद का मतलब प्राणधारी जीव है क्यों है प्रमाणम अब ये प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों का मतलब प्राणधारी जीव ही लिया और कुछ क्यों नहीं लिया तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र का ये छंदों के उपनिषद का ही वचन दे रहे हैं पीछे जो हमने वचन देखा था वो सात तेईस का था सात तेईस और चौबीस का था ये आठ बारह का दे रहे हैं क्या है एश संप्रसाद है यह संप्रसाद अभी भी संप्रसाद कौन है यह नहीं बताया यह संप्रसाद हम अपने पर अर्थ लगाएंगे कि यहां कौन है संप्रसाद अस्मात् शरीरत समुत्थाया इस शरीर से उठ करके यह संप्रसाद इस शरीर से उठ करके निकल करके अब शरीर आया है तो संप्रसाद कौन होना चाहिए जो शरीर में होगा तभी तो शरीर से बाहर निकल के जा रहा है तो शरीर में होना चाहिए शरीर में कौन होगा तो एश संप्रसाद है अस्मात शरी, शरीर समुत्था परम ज्योति उपसंपत्त है पर ज्योति को श्रेष्ठ ज्योति को श्रेष्ठ प्रकाश को प्राप्त करके यहां से शरीर से उठ करके और परम ज्योति को प्राप्त करके अब ये परम ज्योति क्या है तो परमात्मा उस परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्य अपने स्वरूप में संपन्न हो जाता है स्थित हो जाता है अपने रूप में आ जाता है वो संप्रसाद शरीर से हट करके परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में आ जाता है स्वयं रूपेण अभी निष्पति देते हैं वह कौन है स उत्तम पुरुष है वह उत्तम पुरुष है श्रेष्ठ पुरुष है वो अब पुरुष का मतलब तो चेतन आत्मा है अब आत्मा दो प्रकार की है जीवात्मा और परमात्मा तो इनमें से कौन सा आत्मा ऐसा हो सकता है जो शरीर से उठ करके और परम ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में स्थित हो जाता है अनिश्चित तो रूप से जीवात्मा ही है तो इसलिए ऐसा संप्रसाद है मैं संप्रसाद का मतलब जीवात्मा प्राणधारी जीव और विशेष रूप से मनुष्य का आत्मा यह यहां पर गृहित होगा तो एक ये वचन है इस एक प्रसंग में मैं योग दर्शन के प्रसंग में आपको इसको ध्यान दिला रहा हूं योग दर्शन में जो अंत में या बीच में कैवल्य की बात आती है तो ये कहते हैं कि बस प्रकृति से छूट जाना है यही मुक्ति है तो ईश्वर की तो बात है ही नहीं यहां पर पुरुषार्थ शून्य नाम गुणान प्रति प्रसवा कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठावाचिति शक्ति रीति तो जीव के स्वरूप में प्रतिष्ठिति हो रही है ठीक है लेकिन साथ में क्या कहा कि इस प्रकृति से अलग हो गया है बस प्रकृति उससे अलग हो इतना ही कहा गया परमात्मा को प्राप्त हुआ यह नहीं कहा गया अब देखिए ये वचन कैसा कह रहा है ऐसा संप्रसाद अस्मात्रा इस शरीर से उठ करके इसका मतलब प्रकृति से दूर जाकर के शरीर तो कार्य द्रव्य प्रकृति का एक प्रतीक है उपलक्षण है इससे ऊपर जाकर के और शरीर के अंदर इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर सब चीजें आ गई इस शरीर से ऊपर उठ करके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबसे ऊपर उठ करके परम ज्योति रूप संपद्य और उसको भी प्राप्त करके परमात्मा को स्वयं रूपेण अभी देते अपने रूप में आ जाता है अपने रूप में कब आता है दो बातें यहां पर है इकट्ठी इस शरीर से हट करके और उस परमात्मा को प्राप्त करके दोनों बातें हैं ये पूरी बात यहां पर लिखी हुई है कभी हम दो में से एक बात भी कह देते हैं किसी व्यक्ति को कहें भाई यह का बेटा है तो चाहे पिता का नाम ले लो चाहे माता का नाम ले लो एक का नाम लेने से भी कथन होता है ना तो बोले एक का नाम लेने से कहा इसका मतलब है कि केवल उसी ने उत्पन्न किया है इसको ऐसे मान लो पिता का नाम ले लिया या केवल माता का नाम ले लिया तो ऐसा इसका यह मतलब थोड़ा है कि भाई नहीं ये तो मानते हैं कि बिना मां के भी उत्पत्ति हो जाती है बोले इनका बेटा है पिता का नाम है ऐसा अर्थ लेगा कोई हां अनजान व्यक्ति तो ले लेगा जिसे सही स्थिति नहीं पता है केवल वाक्यों के आधार पर निर्णय करना चाह रहा है वो कहें कि ये इसका बेटा है मां का नाम ले लिया तो मतलब इसका पिता नहीं है वो पिता नहीं है का तात्पर्य अलग होता है वाक्य के अंदर है, वे पिता मतलब विवाहिता नहीं है फिर भी बच्चा है जैसा कि सत्यकाम जावाला के लिए आया हुआ है ठीक है वे पिता नहीं है इसका वह पिता में कोई ना कोई तो होगा उस दृष्टि से विवाहित नहीं है अविवाहित है कोई ना कोई तो होगा लेकिन यह अर्थ नहीं लेते कि इस मां ने अपने आप ही उत्पन्न कर दिया या पिता हो तो अकेले पिता ने अपने आप ही अकेले ने उत्पन्न कर दिया मां की जरूरत ही नहीं है स्त्री की जरूरत ही नहीं है ये सिद्धांत विरुद्ध बात प्रकृति विरुद्ध बात हम नहीं समझते हमारा मन भी उधर नहीं जाता है क्योंकि तो हमें इस स्थिति पता है लेकिन जिसको स्थिति नहीं पता हो और केवल शब्दों पे ही केंद्रित होकर के और अर्थ निकालने का प्रयास करेगा बोले नहीं इन्होंने तो कहा है कि ये इस, इस व्यक्ति का पुरुष का बेटा है मतलब ये मानते हैं कि मां बिना मां के उत्पन्न हुआ ये और कोई ऐसा अर्थ लगाए तो लगा ले शब्दों पर ही अड़ जाते हैं तो ऐसे ही ये क्या करते हैं योग दर्शन में ये कहा है मतलब योग दर्शन में तो परमात्मा की प्राप्ति तो कहीं ही नहीं गई है बिना मां करके मां के ही हो जाएगी मुक्ति एक अंश में देखते हैं अब देखो ये कितना है। ये परंपरा का ग्रंथ है उस परंपरा में दोनों बातें आवश्यक हैं प्रकृति से दूर भी जाएगा प्रकृति से अलग भी होगा प्रकृति उससे अलग होगी पूरी तरह से मुक्ति का स्वरूप वही है जीते जी नहीं होगी वो जीते जी वाली मुक्ति आंशिक मुक्ति है एक देशी मुक्ति है तो पूर्ण मुक्ति जो नितांत मुक्ति है उसमें प्रकृति से तो वो अलग हटेगा ही अस्मा शरीरात समुत्था और साथ में परम ज्योति रूप संपत्ति है ये करके और ये करके और फिर वो होगा नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर भोजन करेगा कोई कह कि नहा करके भोजन करेगा कभी प्रसंग आया तो वो बोल देगा भाई ये भोजन करते हो बोले नहीं ये तो नहा के करता है ये भोजन करता है बोले पूजा पाठ करके करता है दो अलग अलग जगह कथन आ गया वैसे वो दोनों करता है लेकिन एक प्रसंग में कहीं कह दिया कि नहीं ये नहा करके खाना खाता है तो बोले इन्होंने कहा नहा करके खाना खाता है मतलब पूजा करके खाना नहीं खाता ये ये क्यों निषेध ले रहे हो गई यहां पर निषेध थोड़ा कहा जा रहा है इतना ही तो कहा जा रहा है कि हां नहा करके भोजन करता है तो किस प्रसंग में कोई बात कही गई है उतने मात्र से हम ये नहीं अर्थ ले लेंगे कि बाकी का तो इन्होंने निषेध ही कर दिया बाकी का क्यों निषेध कर दिया प्रसंग से आता है तो प्राप्त होगा वो ऐसे ही योग दर्शन में जहां केवल प्रकृति से छूट करके मुक्ति की बात है स्वरूप प्रतिष्ठा है उसका यह अर्थ नहीं है परमात्मा को पाए बिना अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जहां परमात्मा को पाकर के अपने स्वरूप में स्थिति की बात कही जाएगी तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रकृति से बंधन में रहता हुआ भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा दोनों आवश्यक हैं ये ये वचन हमारे को प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं देखो दोनों चीजें आवश्यक है कहीं वो कह दी जाती है कहीं वो कह दी जाती है कभी पिता का नाम बोल देते हैं कभी माता का नाम बोल देते हैं उसका बेटा है महिलाएं बात करेंगी तो कहेंगे किसका बेटा है महिला का नाम ले देंगे परिचित जो है हमारे से परिचित पिता है तो हम पिता का नाम ले लेते हैं हमारे से परिचित माता है तो माता का नाम ले लेते हैं उनका बेटा है अथवा दोनों परिचित हैं तो दोनों का लेकिन प्राय दोनों कहते नहीं है एक को बोल देते हैं कहीं प्रसंग होता है दोनों को कहना होता है तो दोनों का भी नाम लेना होता है संदेह हटाने के लिए कभी दो का नाम कहा ही जाता है सब प्रयोजन नहीं तो एक का नाम लेते हैं उसी से दूसरे का समझ लिया जाता है ऐसे ही इस संसार से हटकर के मुक्ति को प्राप्त होता है अपने स्वरूप में स्थित होता है ये कैवल है तो परमात्मा वाल की प्राप्ति तो आ ही जाएगी वहां पर उस परंपरा में कोई भी संदेह नहीं है संशय होना ही नहीं चाहिए लेकिन जो एक अंश में देखेंगे एक अंश में कैसे जैसे हाथी को देखते हैं एक एक अंश में पज्जा चक्षु अंधे तो वह कुछ कुछ अलग अलग कह सकते हैं ठीक है उनको, उनको, उनको उनका जितना प्रत्यक्ष है एकांी दृष्टि है अब उसको खंबा कह रहा है तो कह रहा है उतने में गलत नहीं है वो भी बात लेकिन खंबा ही है ये जो आग्रह कर रहा है वो गलत है आपको पूरी दृष्टि देखनी पड़ेगी पूरा वैदिक मांग में देखना पड़ेगा किस परंपरा का ग्रंथ है वो देखना पड़ेगा नहीं तो योग दर्शन पे आरोप लगाते रहेंगे दूसरों पर और चलती रहती है चर्चाएं ऐसी बड़े बड़े विद्वानों के अंदर जो महर्षि दयानंद का जो कहना है कि सब दर्शनों में समन्वय है ये वैदिक दर्शन है तो वेद के अनुसार ही तात्पर्य ले जाएंगे जो बात यहां नहीं कही गई है वो वेद से जोड़ दी जाएगी यह बात भी मीमांसा दर्शन में आती है कि यहां कुछ कहा गया बाकी चीज नहीं कही गई यहां कुछ कहा गया वहां कुछ बातें नहीं कही गई तो क्या करना चाहिए कर्मकांड में और में तो बोले उससे संबंधित जो बात वहां कही गई उसको ले लेनी चाहिए वहां पर वो बात वहां से ले लेनी चाहिए भाई यहां नहीं कही गई है कोई बात नहीं है बाकी सारी प्रक्रिया वो की वो है एक चीज छूट गई तो ले लेनी चाहिए व्यवहार में भी हम ऐसा ही करते हैं तो ऐसे ही यहां भी होगा तो योग दर्शन में भी परमात्मा का वैसे तो निषेध है नहीं परमात्मा को स्वीकार कर ही रहे हैं लेकिन इतनी सी बात थी कि परमात्मा को पाते हैं या नहीं पाते हैं। दर्शनों से उपनिषदों से हमें आने से पुष्टि होती है तो संप्रसाद का मतलब यहां पर जीव ही हो सकता है दूसरा कोई हो नहीं सकता ठीक है आगे कथम संप्रसादा उपरी तस्योपदेश अब संप्रसाद का अर्थ तो जीव हो गया लेकिन संप्रसाद से ऊपर कथन है संप्रसादात अधि, उसका किसका परमात्मा का तो ये ऊपर का कथन का मतलब क्या है उसको बता रहे हैं आगे अत्रोच्चते यहां पर इस विषय में कह रहे हैं कि श्रुतम ही एवं भगवत ये वही नारद और सनत कुमार की कहानी चल रही है ये नारद बोल रहे हैं यहां पर श्रुतम ही में श्रुतम ही एवं में, मैंने ये सुन रखा है मेरे द्वारा सुना गया है क्या भगवत भग भगवत ऋष्यभ्य आप लोगों आप जैसों के द्वारा ही सुना है मैंने आप दोनों के माध्यम से ही मैंने आप लोगों से ही मेरे द्वारा सुना गया है क्या तरती शोकम हम आत्मा भी देती जो आत्मा को जान लेता है वो शोक से तर जाता है तो ये जो जीव है जो नारद है ये भी तो एक जीव है और आत्मा को जानने वाला शोक से परे हो जाता है तो ये आत्मा कौन है जिसको जानने के बाद में शोक से परे चला जाता है तो सो हम भगवान शोचामी हे भगवान ये मैं तो दुखी हूं अभी जीवन में पूर्ण सुखी नहीं हो पाया हूं तम माम भगवान भगवान शोकस से पारम तू तो हे, भगवन, हे भगवान हे भगवान हे श्रेष्ठ आप मेरे को इस शोक से परे ले जाओ शोक से परे तार दो इति नारद वचन समर्त कुमार है कुमार ने नारद के इस वचन को सुनकर के अब जो कहा वो आगे बता रहे हैं तस्मई मृदित कषाया तमसह पारम दर्शय थी भगवान सनत कुमार भगवान सनत कुमार उसको तस्मई उसके लिए उसके लिए मतलब नारद के लिए क्योंकि उसी उसने पूछा था और उसके लिए एक विशेषण दे दिया मृदित कषाया जिसके कषाय दोष मृदित हो गए हैं दुर्बल हो गए हैं ऐसे उसको अब उपदेश दे रहा है क्योंकि उसने जो इतनी विद्या पढ़ी है और इतनी विद्या पढ़ने के बाद में भी जब ये इस खोज में सच्चे साधक की तरह लगा हुआ है कि जी मेरी अभी दुख की निवृत्ति नहीं हुई शोक अभी नहीं गया है इतना तो वो शुद्ध है ये बात को पकड़ पा रहा है नहीं तो संसार की चीजें तो उसको इतने पढ़ने के बाद में मिली गई होंगी मिली जाती है उन सबको पाकर के भी वो वहां रुका नहीं था और कुछ ना कुछ तो पवित्रता है तभी तो वहां से भड़के आगे गया है वो नहीं मेरे इससे सुखी नहीं हो पाया हूं इस ज्ञान से भी सुखी नहीं हो पाया तो तस्मई मृदित कशाया है तमस पारम दर्शय थी तमसे भी जो परे है उसको दर्शयती दिखाता है जापयती बताता है जनाता है कौन भगवान सनत कुमार है तो सनत कुमार नारद के लिए जो कि मृदित कषाय है उसके लिए तम से भी जो परे है उसको दिखाता है तो ये उससे ऊंचा हो गया है नहीं संप्रसाद आद अध ऊपरी संप्रसाद से भी ऊपर और पीछे भी जो हमने देखा था परम ज्योति रूप संपद्य ऐसा संप्रसाद है शरीर समुत्था परम ज्योति रूप संपद्य तो और ऊंची चीज को प्राप्त कर रहा है तो संप्रसादात अधि तो वहां से भी ले सकते हैं और यहां पर भी कहा लेकिन यहां यह तमसह परम कौन है ये तो नहीं बताया भी तमसह परम से आप परमात्मा के अर्थ क्यों ले रहे हो ये प्रश्न फिर कोई उठा सकता है उसकी पुष्टि के लिए फिर एक शब्द प्रमाण देते हैं देखिए तमसह परमात्मा जीवात्मा साक्षात् कर्तव्य इति जीवात्म ना साक्षात् कर्तव्य तमसह पर को इन्होंने खोल दिया परमात्मा और ये परमात्मा जीवात्मा ना साक्षात्कार कर, कर, साक्षात् कर्तव्य जीवात्मा के द्वारा साक्षात् के, के योग्य है वेदे भी प्रतिपादित वेद में भी इस बात को कहा गया वो वो दोनों बातें कि उसको पाना है और तमसह परे कौन है वो भी तो कहा वेदा हम एतम मैं एक ही मात्रा लगा लीजिए वेदाहमेतम पुरुषम महानतम मैं उस महान पुरुष को जानता हूं आदित्य वर्णम तमसह परस्तात् जो तम से परे है आदित्य वर्ण है प्रकाशमान है सूर्य के समान ये तो वरिष्ठत्वात् परमात्मा एवं निश्चय तो ये जो भूमा है ये जीवात्मा से भी बड़े बड़ा है तो वो परमात्मा ही हो सकता है क्योंकि और जगह भी परमात्मा से आत्मा से बढ़कर के जो है जो प्राप्त हुआ है वो परमात्मा ही कहा गया है इसलिए संप्रसादात अधि उपदेशात वो भूमा जो है वो परमात्मा ही है और कोई नहीं हो सकता जीवात्मा से बढ़कर के इन प्रमाणों से इन्होंने पुष्ट किया अब यहां भी देखिए परस्तात का है वहां पर कहा था तमसह पारम उससे परे अब यूं तो अर्थ इसका लेते हैं जैसे आदित्य वर्णम वेदाहतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम जो आदित्य वर्ण वाला है आदित्य कहते हैं सूर्य को सूर्य के समान रंग वाला है अब बहुत बड़े सा, वो लोग हैं बहुत काफी लोग जो साधना में बैठते हैं बोले जब गुलाबी गुलाब गुलाबी नहीं केसरिया रंग सूर्योदय वाला रंग वो दिखने लगता है तो समझना चाहिए परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं वेद मंत्र स्वयं कहता है, वो तो पुस्तक लिख है, संध्या से समाधि व्याकरण आदि सब पढ़े हुए वैदिक परंपरा के हैं संयासी हैं योग शिविर भी लगाते हैं और उसमें सारा वर्णन है इसी की पुष्टि के लिए उपनिषद के वचन देखें देखो परमात्मा का रूप यहां ये यह दिखा रखा है देखो परमात्मा का रूप यहां ये यह दिखा रखा है और इस मंत्र को भी उद्धित किया है और ध्यान में वो अभ्यास भी यही करवाते हैं आंख बंद करके और जो प्रकाश दिखते हैं अलग अलग तो परमात्मा का जो है वह ज्योति के समान है ज्योतिशब्द भी आता है उपनिषद में परम ज्योति रूप संपद ज्योति है ज्योति कैसी दीपक की ज्योति लॉ तो बोले ध्यान में वो लॉ दिख दिखनी शुरू हुई या नहीं हुई है और लोग तो करते ही हैं ऐसा और उसी को परमात्मा का दर्शन मानते हैं अब उपनिषदों में दूसरी के जो कहा कि परमात्मा में रूप नहीं होता है वो बनी ध्यान में आ रहा है यहां पर इस सामान्य बात नहीं है सब पढ़े लिखे की बात बता रहा हूं मैं आपको ऐसा क्यों हो जाता है वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए क्यों यही अर्थ लिया जाना चाहिए क्यों यह नहीं लिया जाना चाहिए अब केवल शब्द के आधार पर लेते रहेंगे तो सीधा लिखा हुआ है आदित्य वर्णम आदित्य के समान रंग वाला है वो तो परमात्मा का रंग है परमात्मा को नेत्रों से देखा जा सकता है सीधे सीधे शब्द पर रहेंगे तो यही अर्थ निकलेगा यानी भाषा शास्त्र को नहीं जाना मीमांसा को नहीं जाना मीमांसा तो भाषा शास्त्र का ग्रंथ है केवल व्याकरण को देखा व्याकरण से पूरे भाषा नहीं आती व्याकरण से शब्दार्थ बोध होता है वाक्य का अर्थ यहां पर क्या है लक्षणा में क्या कहा जा रहा है वो हमें देखना होगा अभिना में लेंगे ये नहीं बन बात बनेगी और निरुक्त जो कहता है निरुक्त क्या व्याकरण की कृष्णता है व्याकरण से कार्सनियम है व्याकरण की संपूर्णता निरुक्त में हो जाके होती है अर्थात निरुक्त को छोड़ करके जो अगर बाकी का व्याकरण देखेंगे तो वह अपूर्ण है और वहां के देखो कैसे कैसे अर्थ लिए जाते हैं यद्यपि आज प्रचलित व्याकरण में निरुक्त की बातें भी सम्मिलित हैं बहुत सारी आ जाती हैं तो ये तो पूरा सारा शास्त्र वेद वेदांग उपांक सारे मिलकर के ठीक अर्थ बताने में हमें संपन्न कर पाते हैं नहीं तो गड़बड़ होगी एक भाग पढ़ा हुआ है तो सारा नहीं होगा एकम शास्त्रम अधी न विद्या शास्त्र निश्चय यह चरक संहिता का कि एक शास्त्र को जिसने पढ़ाए वो शास्त्र के निश्चय को ठीक ठीक तत्व को नहीं जान सकता वह गड़बड़ कर जाएगा तो उपमाएं दी जाती हैं उसका क्या है ये उपमा और ये सारे अलंकार ये भाषा तो का ही तो शास्त्र भाषा का ही तो विषय है कि किसने कब क्या उपमा दे दी और क्या अर्थ लिया जाना चाहिए दूसरा नहीं लिया जाना चाहिए इत्यादि ठीक है तो ये वेदाहमेतम से उसकी आत्मा से संप्रसाद से ऊपर वो है ये हमें कथन मिलता है बड़ी चीज है तभी तो उसको पाना चाह रहा है वो ये तो क्यों पाना चाह रहा है ये शरीर को छोड़ के जा रहा है सारे साधन छोड़ करके जा रहा है उसके लिए क्यों जा रहा है वहां पर बड़े को ही प्राप्त करता है बड़े को पा करके ही सुखी होता है तो यहां तक हो गया अब भूमा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा इसकी पुष्टि में और प्रमाण दे रहे नवा सूत्र है धर्मोपत्तेश्चर धर्म की उपपत्ति होने से भी उपपत्ति मतलब सिद्धि संगतता किसके धर्म तो परमात्मा के धर्म वहां पर संगत हो रहे हैं वहां पर घटते हैं भाष्य देखिए अथा अत्र प्रकरणे भूमनो ये धर्म गुणा प्रतिपादिता ये जो भूमा के प्रकरण में जो गुण धर्म उस भूमा के यहाँ बताए गए हैं वे ते परमात्मी एवं उपपद्यंते वो परमात्मा में ही घटते हैं परमात्मा में ही संगत होते हैं तथ्य था जैसे कि उस वचन को बता रहे हैं स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता पूछा कि हे भगवान वो किसमें प्रतिष्ठित है ये चांदोग्यता है स्वमहिमनी लिखा है यहाँ पर स्वे कर लीजिए को अलग कर लीजिए महिमनी वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है जब ये पूछा गया है इसकी प्रतिष्ठा क्या है भूमि की प्रतिष्ठा क्या है इसकी प्रतिष्ठा क्या है बताते गए ये प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा वो जो अंत में आया बोले इसकी प्रतिष्ठा क्या है बोले इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं ये अपनी प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठित है स्वयं अपने आप में इसकी कोई और प्रतिष्ठा नहीं है इसका कोई आश्रय नहीं है वो स्वयं अपने को धारण कर रहा है स्वयं और वहां पर आगे यह भी कहा है यदि वह न महिमनी या किसी किसी की भी महिमा से किसी के भी आश्रय में या तो यूं कहोगे रोगी वो अपने आप पे स्वयं अपने पे आश्रित है या यूं कहोगे वो किसी पे आश्रित है दोनों का एक ही अर्थ है वह उसके साथ साथ ये दूसरा वाक्य दिया गया है कि एक कहें कि भाई कि ये किस पे आश्रित है बोले स्वाश्रित है अपना रोजगार स्वयं कर लेता है दूसरा कहें भी ये किस पे आश्रित है बोले नहीं ये किसी पर भी आश्रित नहीं है दोनों का अर्थ वही है किसी पर आश्रित नहीं है स्वयं अपना कमा लेता है ऐसे परमात्मा के लिए कि वो तो अपने पर स्वे महिम ही अपनी महिमा में ही आश्रित है अथवा किसी के भी महिमा पर आश्रित नहीं है तो ऐसा कौन हो सकता है अब ये परमात्मा का एक धर्म बता दिया गया ये बात प्रकृति पर लागू नहीं कर सकते हम वो अपने आप पर आश्रित नहीं है दूसरों पर आश्रित रहती है नष्ट हो जाती है बन नहीं सकती है और जीव तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहे हैं कि हम दूसरों पर आश्रित हैं अन्य मनुष्यों पर आश्रित हैं प्रकृति पर आश्रित हैं परमात्मा को कोई ना भी माने तो भी हम स्वाश्रित तो है नहीं जो स्वाश्रय हमारा दिखता है उसमें भी पराश्रय है हमारा तो वो जो किसी पर आश्रित नहीं है जो अपने पे ही आश्रित है जिसका आश्रय वो स्वयं खुद है स्वयं है वो कौन हो सकता है ये एक धर्म पता लग गया ये परमात्मा ही हो सकता है इसलिए भूमा का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा तो आगे परमात्मा एवं स्वमहिनी प्रतिष्ठते न तो जीवात्मा तस्से परमात्मा श्रयत्वा तो परमात्मा ही अपनी महिमा में आश्रित है जीव तो हो नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा पर आश्रित है तथा और कह रहे हैं स एवं अधस्तात् दूसरा प्रमाण दे रहे हैं दूसरे धर्मों की उपपत्ति कि वहां जो लक्षण कहे गए वो किस पे घटेंगे तो एक लक्षण और ये दिया गया स एव अधस्तात् वो नीचे से है सऊपरिष्ठात् वह ऊपर से है सब पश्चात वो पीछे से है सब पुरस्ता वो सामने से भी है अब ये लक्षण किस पे एक पे घटेंगे एक ही पे घटाने दो पे तो घटा नहीं सकते कि पीछे से कोई और है आगे से कोई और है ऊपर से कोई और है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग को ले नहीं सकते क्योंकि तो एक ही को कहा जा रहा है कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है तो उत्तर देर इसका खोल रहे हैं यह तो वचन था कि परमात्मा एवं सर्वासु दीक्षु विभू रूपत्वात वर्तते न जीवात्मा अब भू होने से परमात्मा ही सब और रह सकता है जीवात्मा तो रह नहीं सकता है तस्मात अर्थ प्रकरणे भूमा परमात्मा एवं विजय इसलिए भूमा शब्द से इस प्रकरण में परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए निश्चय कहा रखें निश्चय करते हैं क्यों ऐसा ही होना चाहिए तो भूमा शब्द की चर्चा यहां पर हो गई अब एक शब्द और उठाते हैं परमात्मा का वह है अक्षर, अक्षर पीछे आया था वचनों के अंदर अक्षरा परत पर वो अक्षर परमात्मा के लिए भी आता है और अक्षर प्रकृति के लिए भी आता है मूल प्रकृति के लिए भी क्योंकि वो भी क्षीण नहीं होती है नष्ट नहीं होती है दोनों के लिए आता है लेकिन अब जो ये प्रसंग कहे गए यहां अक्षर शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा उसके लिए चर्चा यहां पर चलाइए तो दसवां सूत्र है अक्षरम अंबरांत धृते है अक्षर जो शब्द आया अध्यात्म ग्रंथों में यह भी परमात्मा का वाचक, वाचक है अक्षरम यह भी परमात्मा का वाचक है कारण अंबरांत अंबर पर्यंत, अंत का मतलब है पर्यंत जैसे हम पर्यंत में भी अंत शब्द आता है ना आकाश तक यानी नीचे छोटी चीजों से लेकर से बड़ी से बड़ी जो आकाश है उन तक यानी सारी चीजों तक अंबरांत धृत्य है उनकी धृति धारण करने से ये जो अक्षर है ये इन सबको धारण करता हुआ वहां कहा गया है तो इन सबको धारण करने वाला तो परमात्मा ही होता है इसलिए अक्षर का मतलब परमात्मा ही गृहित होगा ये इसका तात्पर्य सूत्र का भाष्य देखिए क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अक्षरम ब्रह्म नाम भवती कहीं कहीं अक्षर शब्द ब्रह्म का वाचक होता है ये क्वचित इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अध्यात्मक ग्रंथों में अक्षर शब्द मूल प्रकृति के लिए भी आता है यथा जैसे कि अब इन्होंने एक वचन ले लिया है इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं बोले कसम ननु आकाशः आकाश है ओतश्च प्रोतश्चय ये आकाश भी किसमें गुथा हुआ है और किसके ऊपर आश्रित है वो तो प्रोत है तो स हो वाच ए अक्षरम गार्गी बोले वो कौन है ये अक्ष है गार्गी ए, गार्गी और यज्ञवल वाला जो संवाद है उसमें तो कहते हैं गार्गी ये अक्षर ही है जिसमें यह आक, आकाश भी ओत ब्राह्मणा अभिवदंती ब्राह्मण ग्रंथ इस विषय में कहते हैं परमात्मा के बारे में उसी के बारे में कैसा है अस्थूलम अनणु अह्रस्वम वो स्थूल नहीं है अस्थूलम का मतलब है स्थूल नहीं है और अनु वो अणु भी नहीं है स्थूल नहीं है इसका क्या मतलब है जैसे ये दीवार ईंट पत्थर ये स्थूल मतलब ऐसे मोटे स्थूल का मतलब यू बड़ा बड़ा अर्थ नहीं लेना है बड़ा तो वो है ही सर्वव्यापक होने से लेकिन स्थूल का मतलब है इस तरह से जो स्थूल है लेकिन सूक्ष्म तो है वो और अनणु वो अणु नहीं है अणु की तरह से छोटे आकार का नहीं है वो विभू है अनणु अणु अणु से भिन्न विभू है वो अह्रस्वम वो ह्रस्व नहीं है छोटा नहीं है इत्यादि ये वहां और बहुत सारी बातें कहीं है तो अत्र अक्षरम ब्रह्म नाम तो यहां पर जो अक्षर शब्द कहा गया है वो ब्रह्म का ही नाम है कुत है क्यों तो बोले अंबरांत धृते है भाष्य खोल रहे हैं तस्य खलु आकाशांत सृष्टि है अंबरांत धृत्य अंबर कहते हैं आकाश को धरती और अंबर।, अंबर आकाश को बोलते हैं एक सुगंधित पदार्थ भी होता है अंबर वो अलग चीज है ये अंबर मतलब तो इस आकाश के लिए है अंबर अभ्रक को भी कहते हैं आकाश के जितने भी पर्यायवाची नाम है वो अभ्रक के भी पर्यायवाची नाम है अभ्रक होता है ना माई का उसके संस्कृत में आकाश के जितने भी पर्यायवाची नाम है वो अभ्रक के भी है ऐसा संस्कृत के अंदर चलता है तो अंबर शब्द से इन्होंने क्या खोल दिया अंबरांत धृत्य को खोल दिया खलू आकाशांत सृष्टे धारण शक्ति मतपाद आकाश पर्यंत सृष्टि की धारण शक्ति वाला जो है वो है यहां पर तत्र गार्गी पिछती वो गार्गी वहां पर पूछती है क्या यदर्धवम याज्ञ बल के दिवह यद अवाक पृथिव्या है याज्ञ जो द्व्यूलोक से भी ऊपर है ऊर्ध्म दिवह द्वलोक तो ऊपर है ही उस ऊपर वाले द्व्युल से भी ऊपर कौन है और यद अवाक पृथ्वी हमारे नीचे है तो इस पृथ्वी से भी नीचे और कौन है यदंतरा दयावा पृथ्वी जो इन द्व्यूलोक और पृथ्वी लोक के अंदर है द्यावा द्यावा यदं, नहीं, अंतरा दयावा पृथ्वी इमे यद भूतम ये दयावा पृथ्वी जिसके अंदर है यद भूतम भवच्च भविष्य इति आचक्षते, जो भूत पीछे जो हो चुके भवच जो हो रहे हैं भविष्य जो भविष्य में होने वाले हैं ये जो जो कहे जाते हैं कि ये भूत है ये वर्तमान है ये भविष्य है कसमें ओतम प्रोतम ची ये सारे के सारे किसमें तो प्रोत है किसमें विद्यमान है तो यज्ञवल के ना उत्तरी तम, या के ने कहा आकाशे तत ओतम प्रोतम च वो आकाश में विद्यमान है अब यहां फिर प्रश्न खड़ा होगा ना कि आकाश का मतलब क्या लिया जाए आकाश पीछे हम आ चुके एक आकाश यह भी होता है भौतिक आकाश है या अवकाश है तो ये जो स्ल चीजें हैं ये उसके अंदर विद्यमान हैं इतना कहा कथन किया जा सकता है ठीक तो ये आकाश में है तो पुनर्ग्रार गया प्रश्नों याज के उत्तरम च फिर गार्गी ने प्रश्न किया और याज्ञ के ने उत्तर दिया इसके बाद में गार्गी क्या पूछती है कस्मिन खलु खलू आकाश है उतप्रोतश्चय सारी चीजें तो आकाश में उतप्र होता है यह आकाश किसमें ओतप्र होता है तो यज्ञवल के क्या कहते हैं स होवाच तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदति ये वही अक्षर है जिस पे जिसपे आकाश भी आश्रित है वो तपरोत है जिसके लिए कि ब्राह्मण बोलते हैं क्या ब्राह्मणा अभिवदति अभिवदंती अस्थूल अननु अह्रस्व जो पीछे का वचन था तो पीछे वाले वचन से उसके प्रसंग के आधार पे क्या आ रहा है कि जो आकाश का भी आधार है आकाश भी जिसमें विद्यमान है वो कौन है अंबर पर्यंत आकाश सबसे अंत में आ गया तो अंबर पर्यंत जितनी पहले की चीजें वो सारी की सारी किस्में ओतप्रोत है तो अंबरांत धृत इन सबको धारण करने वाला कौन हो सकता है वह परमात्मा ही हो सकता है तथा और आगे कह रहे हैं वचन एतस्मिन्नु खलु अक्षरे है आकाशः आकाश ओतप्रोत इस अक्षर में हे गार्गी आकाश ओतप्रोत है यह जवल कहने का एवं पृथ्वी आकाश पर्यंत धारणा इस प्रकार पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत इनका धारण करने से तद धारयित्री रूपम अक्षरम ब्रह्म भवितु तो मर उनका धारण करने वाला धारण करने की शक्ति वाला सामर्थ्य वाला अक्षर वो ब्रह्म ही हो सकता है अत्र अन्यत्र उपनिषद अन्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है पहले ये वचन आ चुका है मुंडक का हमने देखा था ये ना अक्षरम पुरुषम वेद असत्यम जिसके द्वारा ये अक्षर पुरुष ये सत्य पुरुष जान लिया जाता है तो वेदे भी अक्षरम ब्रह्मा नाम आगतम वेद से भी प्रमाण दे रहे हैं कि अक्षर शब्द परमात्मा के लिए वेद में भी आया है जैसे ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु अब इसमें अक्षर शब्द आया है, निश्चय ही परमात्मा का वाचक है उस परम व्योम में अक्षर में ऋचा यमिन देवा अधिविश्वे निषेधु देवता लोग जिसके अंदर रहते हैं निवास करते हैं तो एवं एक तथा उपनिषद कथन वेदानुसारी तो उपनिषद का कथन अक्षर का मतलब परमात्मा वो वेद के अनुसार है वेद में भी अक्षर शब्द परमात्मा के लिए भी आया है और बाकी लक्षण देख करके हम निश्चय कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए आया है अथवा प्रकृति के लिए आया है अब परमात्मा सबका आश्रय है अंबर का आश्रय है एक इसमें अंबर जो शब्द है ना अंबर तो अंब शब्द है अंब जो है वो धातु वो अभी अभी अभी धातु शब्द अर्थ में है है तो बन जाता है। भाव में अब अंब करके घाय करके अंब बनेगा तो अंब शब्द अंबा का मतलब है शब्द इति इतराती ददाती जो उसको देता है तो शब्द गुण आकाश का माना गया तो अंबर मतलब जो शब्द को देता है जो शब्द को उत्पन्न करता है जो शब्द का आश्रय है जिससे हमें शब्द की प्राप्ति होती है उसको अंबर बोलते हैं शब्द को जो देता है अंबर मतलब आकाश ग्यारहवां सूत्र यह जो शक्ति है सर्वव्यापक जो इनका आश्रय है वो उसके बारे में और कह रहे हैं ग्यारहवां सूत्र है साच प्रशासनात् यह जो परमात्मा है प्रशासन है केवल व्यापक ही नहीं है उनका प्रशासन भी करता है कि वो उसके अंदर है मात्र इतना नहीं उसका प्रशासक भी है भाष्य में जो कोष्टक में लिखा है सच सा कर लीजिए उसको सा अमरांत धृति इसको खोल दिया आकाशांत धारण शक्ति आकाश पर्यंत जो चीजों को धारण करने वाली शक्ति है वह न केवलम आकाशत आश्रय भूता एवं आकाश के समान वो केवल सामान्य आश्रय नहीं है कि उसमें बस चीजें रखी हुई है इतनी मात्रा नहीं है प्रशासनात् से परमात्मा ना प्रशासन तो उस परमात्मा के प्रशासन होने से उनका शासन भी करता है केवल रख ही नहीं रखा है उसने सती प्रशासन रूपा वे प्रशासन रूप होती हुई भी है उसके अंदर ये सारी चीजें भी हैं और वो उनका नियंत्रण भी कर रही है उनका निर्देशन भी करती है ये भी साथ में जुड़ा हुआ है तथा चौचते जैसा कि कहा गया है बृहदारण्य का उदाहरण दे रहे हैं ए तस्व अक्षरस्य प्रशासन है सूर्या चंद्रमसो विध्रितिष्ठता इस अक्षर के वहां अक्षर की चर्चा आई परमात्मा की तो उसका वर्णन किया जा रहा था इस अक्षर के प्रशासन में है गार्गी सूर्य और चंद्र धारण किए हुए ठहर रहे हैं वो उसको धारण कर रहा है और ये तभी ठहर पा रहे तशासन है गार्गी दयावा पृथ्वी विधृते तिष्ट था द्विरोक भी उसी के आश्रय में रहते हुए धारण किए हुए हैं तस्मात अक्षरम तद ब्रह्म भवि तो मर रही ये चीज केवल परमात्मा ही कर सकता है दूसरा तो कोई है नहीं जो वो है जो इन सब को धारण कर रहा है बस वही तो परमात्मा है इसलिए अक्षर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाना चाहिए तो अभी का पाठ इतना ही रखते प्रणोत हो